पद से महा चाहिए अर्जुन ठीक है ईश्वर शात तो सब जानते हैं उसके व्याख्या करने की जरूरत नहीं थी तबूता क्या सर्वभूता निशे विज्ञानमया जितने विज्ञान में कोष अन है जितनी जीव है उतना विज्ञान में कोश है हृदय पुंडरी के सिता और भी विज्ञान में कोष कहा है हृदय पुंडरीक के अंदर विद्यमान हृदय हृदय कमल में पुंडरीक माने कमल हृदय कमल में, में स्थित तद उपादान भूत ईशा और वहां पर ईश्वर कैसे पहुंच गया इन सब को उपादान कारण होने से वो ईश्वर पहले से है ही कार्य है तो कारण वहां है ही पहले कृष्ण बेच गया तंतु पट है ना जहां जहा पट है वहां वहां तंतु है पूरा पटव्या है तंतु इसलिए कहते हैं तद उपादान भूत तत्र विक्रियते खलू वहां जो विद्यमान उपाधान ईश्वर है वही विज्ञानमय आकारिता हृदय कमल रूपा उपाधि उसमें विद्यमान ईश्वर है वही विज्ञानमय आदि कोश रूपे ये परिणाम को प्राप्त कर जाता है जैसे पठव्यापी ने जो तंतु ही पट रूपेण परिणाम को प्राप्त हो है पठ में व्याप्त तत्व हैं, वे क्या हैं? पटाकार को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से हृदय कमल में विद्यमान जो ईश्वर वह हृदय कमलात्मक जो विज्ञान में कोश को तो व्यात कर रहा है अच्छा ना, तद ईश्वर ही है समझो कहने का मतलब ईश्वर ही विज्ञान में कोश हो गया है वास्तव जीवेश्वर का भेद करना ही हमें तो सिद्ध करना है भेद भी इस तरह से सही बनता है को प्राप्त हो गया मन वही विज्ञानमय कोशादी रूपे न उस हृदय कमल के अंदर को प्राप्त होता हुआ भाषित हो रहा है तेज हृदय कुंडली के सता कुतो हृदय स्थान अरे वो जो विज्ञानमय आदि उनका हृदय में स्थान कैसा हो गया इसके असंज कारण परिणाम परमात्मा है वो हृदय में भी है ना जो सर्वत्र है, तो हृदय में भी है ये हृदय में है वो अंतरियामी परमात्मा वही विद्यानमयपेण परिणाम को प्राप्त जीवरूपेण परिणाम को प्राप्त अने जीवन आत्मना व्याकरणी का है ना छांद परिणाम गीता का श्लोक वर्णन कर रहे हैं यंत्रारूढ़ानी मायाया आया था वह यंत्र शब्द कार्त किया और आरूढ़ होने का मतलब चढ़ना आरोहण वृक्ष का आरोहण किया मैं वृक्ष के ऊपर चढ़ गया यंत्र पर चढ़ गए भगवान यंत्रारूढ़ानी है ना इसका मतलब क्या होगा यह ऐसा क्या यंत्र है जिस पर चढ़ गए भगवान अपनी माया सबको दौड़ाने चढ़ करके तो अर्थ कुछ अटपटा सा लगता है तो इसलिए अभिमाता प्रवृत्ति भवे अगर यंत्र यंत्रारोहण शब्द आरोप किया और भ्राम का मतलब भ्रमण का मतलब क्या होता हो हो है घूमना फिरना वॉकिंग करना ऐसा अर्थ लेंगे यहाँ क्या वॉकिंग होगा ईश्वर का विज्ञान में कोष में इसलिए क्या सबका समझना पड़ेगा देहादि पंजरम यंत्र तदारोह अभिमानिता विहित प्रतिषिधेश प्रवृत्ति भ्रमणम भवे ये देहादि जो पिंजर है इसी का नाम यंत्र यही यंत्र इसमें जो अभिमान करने का नाम ही आरोह मैं ये शरीर आदि वाला हूं ऐसे जो अभिमान करना होता है विज्ञान में को कर करना है ना मैं ये शरीर वाला द्रोध नाम से पुकारा जाता है यह ब्राह्मण है अमुक है अमुक है कर सब सोचता है ये जो अभिमान कर लेना होता है इसी का क्या नाम है आरोहण करना शरीर भी पिंजरे में और इसमें रह करके वह विज्ञान शरीर आदि का अभिमान कर लेता है करना और यारोह करके भ्रमण क्या करना हो रहा है वीत और प्रसिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति होना ही ब्रह्मन है। कर्मों का करता है, कर है।, है? है। ब्राह्मण में तो ब्राह्मण है आप प्रवृत्ति कैसे कैसे प्रवर्तन बोलना चाहिए तो कहते हैं हम ब्राह्मण की पूरी की व्या कर रहे हैं भ्रमु पाद विक्षेपे जो धातु है ब्राह्मण का जो प्रकृति है उस प्रकृति अर्थमात्र की बात नहीं ब्रमदास क्या हुआ है शत्रु प्रत्यु हुआ ब्रह्म से से निचत हुआ हुआ बना क्षत्रिका अत्व ब्राह्मिधन अत शब्द अत सत गुणादेश ब्राह्मत्पत्ति ब्राह्मण ब्राह्म क्षत्र प्रत्या इसलिए भ्रम धातु से क्षत्रिय अब निच की वाक्य नहीं कर रहे हैं निच के वाक्य बालू बताएंगे अब केवल हम क्या करने जा रहे हैं कभी केवल भ्रम धातु का ब्राह्मण पदे प्रकृत्यर्थम वहा ब्राह्मण इस पद में प्रकृति प्रकृति क्या वहां पर भ्रम पाल विषेप धातु या भ्रम अनवस्था धातु भ्रमु अनवस्था धातु ले सकते हैं या भ्रम पाल विक्षेप धातु को ले सकते हैं उस धातु से बना हुआ है उस धातु का अर्थ वर्तमान प्रकरण में क्या लेना है और में प्रवृत्ति। अब बताएं, माया बेना यंत्रोढ़ी माया माया शब्द का भी अर्थ नित्य मायापद अर्थ मह इन दोनों का अर्थ बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वशक्तिशो विक्रियते माया माया के द्वारा कराने का मतलब क्या तत्प्रवृत्ति स्वरूप उसकी प्रवृत्ति का स्वरूप को, को लेकर के ईश्वर क्या कर रही ईशाह स्वशक्तिया माया विक्रियते स्वशक्ति माया से खुद एक तरह को प्राप्त कर रहा है विकार को विज्ञानमय रूप से और उस ज्ञान में होने वाली प्रवृत्तियों के स्वरूप भी ईश्वरी ही माया शक्ति के द्वारा परिणाम को प्राप्त हो रहा है यही है भ्राह्मणमिचंत प्रवृत्ति हो गया भातृत्ति भ्रमण कराना इन निश्चय कराने का मतलब क्या यहां पर करा क्या रहा है वो? वाक्य में अपने माया शक्ति से स्वयं विज्ञानमय और विज्ञान में होने वाली प्रवृत्ति और उसका अभिमान सभी स्वयं के द्वारा विभ्राम को प्राप्त हुआ स्वयं ईश्वर विज्ञानमय हो गया स्वयं ईश्वर ने विज्ञानमय में, में अभिमान किया और स्वयं ईश्वर में उस अभिमान पूर्वक विज्ञानमय के द्वारा विहित प्रसिद्ध में प्रवृत्ति हुआ है ऐसे होने का नाम क्या है ब्राह्मण भ्रमण कराता हुआ स्वयं के परिणामों को इस प्रकार से करता हुआ कुछ होते अपने को इस अपनी शक्ति को परिणाम करा रहा है ना वो अपने शक्ति को इस प्रकार परिणाम होने को तो एक तरह से प्रेरणा दे रहा है अपने शक्ति को बोल रहा है तो हो जाओ बन जाओ एक बहुत हम प्रजा मैं एक हूं हमें बहुत होकार आकर हो प्राप्त होना चाहते तो हे माया चल तो बन जाने विज्ञान में बन जा शरीर बन जाओ और शरीर विज्ञान में घुल जाओ और शरीर का अभिमान करो और उस द्वारा मेरी शक्ति को स्वयं अपनी शक्ति को बोल रहा है अब तो प्राप्त कर रहा है अर्थात स्वयं अपने शक्ति के द्वारा परिणाम को स्वीकार कर रहा है फिर तो पुरुषार्थ गुंजा रह गया तो हम क्या करेंगे हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं वही कर, कर आ रहा है तो आप क्या कर कुछ नहीं पुरुषार्थ खत्म का करेंगे बाद में जवाब देंगे देखिए अब पहले ब्राह्मण का अर्थ और उपरिषद में जो यमयती बार बार आए थोड़ा यमयती अंतर्यामी के लिए उन दोनों का समान यशुद करेंगे पहले पहले श्रुति और श्रुति का एकार्थता को बता के बाद में पूर्व पक्ष में जाएंगे पुरुषार्थ अभाव के बारे में सौदश्य यम पदसा अयमेवर्थ श्रुति में आएगा जो यमयति जो शब्द है और में आए जो ब्राह्मण शब्द है इन दोनों पदों का अर्थ एक ही है इस बात को प्रतिपादन प्रतिपा कर रहे देखिए यमयति अंतर्यमती अयमेवा श्रुत पृथिव्याद न्याय योच्यता अंतर्यमयत उत्या अंतर यमेति ऐसे कथन के द्वारा श्रुति में भी यही अर्थ श्रुत है अयमेव एवं अर्थ श्रुत है यही अर्थ श्रुत है कहीं समी रूपेणा कहीं व्यस्टि रूपेण वही क्या कर रहा है अब रे माया और माया का दूसरा रूप विद्या इसके द्वारा सारा खेल रच रहा है सारा कट पुत्री जैसे वास्तव में कोई पुरुषार्थ नाम की चीज नहीं ये तो देखेल अहंकार मुढ़ात्मा करता मनते करते तो मान लिया और अपने आप को सोच मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं मेरा बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है वहां से कोई पुरुषार्थ नहीं है पुरुषार्थ ही नहीं तो मोक्ष तो मोक्ष भी नहीं है आके में मोक्ष किसका होना है ये झूठा खेल चल रहा है तो झूठा खेल में मुक्ति क्या होना है ही हो, तो जूता है ही वो झूठा सच्चा तो कुछ है नहीं सच्चा कुछ भाई नहीं तो बंधन भी सच्चा नहीं तो मौसम सच्चा कहां से होना है झूठे बंधन का झूठा मुक्ति हो जाएगा जब खेल समाप्त होगा यानी जब ईश्वर अपने खेल समाप्त कर देगा तो अपने आप ही झूठे बंधन से आप झूठे मुक्ति को भी प्राप्त कर लाएंगे इसलिए कहा कि वो ओषिक ब्राह्मण प्रसन्न में बड़ा पुरुषार्थ विरोधी मंत्र जबरदस्त वहां पर कहा है ता कि जिसको उद्धार करना चाहते परमात्मा उसको उठा लेते हैं मैंने उसको पुण्य कर्म प्रवृत्त करा देते उसको पुण्य कर्म क्यों प्रवृत्त करा देते जिसको उद्धार करना है और जिसको करना नहीं है उसको पाप जो प्रवृत्त करा देते जबरदस्ती ये ये वो दुर्योधन का श्लोक आ रहा है आगे दुर्योदन यही कहेगा मैं क्या करूँ तुम्हारे जैसे आदमी अंदर बैठे हुए हैं कृष्ण के सामने खड़े कृष्ण को बोल रहे इंडाइरेक्टली कह रहे हैं हृदय कोई ऐसा देवता अंदर बैठा है जो हमको कह रहा है तो पाप ही कर रहना कभी पुनी नहीं करना, देखना अपने भाइयों से अन्याय करते रहो इनको चैन से रोटी खाने नहीं देना भाइयों को इनको जीने नहीं देना खाट पे सोने नहीं देना इनको धरती पर कटा लगा के सोने दो झोंपड़ियों में रहने देना मोहलों में नहीं रहने देना अंदर से मेरे को आते में क्या करू जिस दिन मोहल में रह जाएंगे उस दिन नींद हराम हो जाए मैं नहीं रहना जैसे देख सकता से महल में रहे है को था। अंदर गुंजय स्थान अंदर कोई नचा रहा है अंदर से कोई नचा रहा है सबको जैसे नचाता है वैसे होते जाता है जिसका भला होना है उसको अच्छी तरह से नचा रहा है जिसको बुरा होना है उसका टांग टूटे ऐसे ना सकता है क्या आप कर रहे हैं जरूर की बात, बात ही कर रहे ना, वो तो दौड़ा रहे हैं पागल है फिर उल्टा बोल रहा। वो तुम्हें दौड़ा रहा है तुम कहाँ दौड़ रहे हो तुम्हारे दम कहा दौड़ने की वो दौड़ा रहा है कितने तो दौड़ना चाहते थे तो नहीं दौड़ पाए तो कितने तो दौड़ना चाहते थे कितने तो यहाँ रहे कहा करके हम जिनकी पर आपके साथ है और वो एक भी नहीं रहते सब चले गए बताओ, क्यों आसान थोड़ी कहना आसान है रहना मुश्किल होता है आप संकल्प करोगे ना भगवान जान बुझे आपके संकल्प को विफल करने के लिए हर तरह माया जोड़ देता है परीक्षा है हैं कितना संकल्प पे है। तो है कि पक्का है कैसा कच्चा साधु है कच्चा साधु है तो भाग जाएगा संकल्प को छोड़ करके भाग जाएगा पक्का साधु है मरेगा लेकिन संकल्प से हटेगा नहीं संतो ही जो मन को मारा परेशानी झेल झेलोगी बुद्धि विवेक से हर परेशानी को काट लेगी भयभीत नहीं होकर भागने तो विवेक पकड़ ही रखती है ना लेकिन बुद्धि को विवेक होने नहीं देता कौन है मन से मन को मार दो मन को नियंत्रण में रखो तो बुद्धि विवेक कर लेगी बुद्धि को विवेक करने का अवसर कहाँ देते हैं हम अपने मन मौज करने लगे रहते हैं मन कहते है, छोड़ो सब बदमाश नहीं चलो मन अब सारे को बदमाश समझ गया छोड़ तो के चल गए अपनी कर्तृत्व भ्रांति है ना तभी तो बात हो रही है करने की बात क्यों आई फिर यदि करने की बात कर रहे हो तो तुम्हारा मन है और करा रहे कहोगे तो फिर बुरा कहाँ हुआ जो भी हुआ संकल्प भी कहाँ होता है आप कहा संकल्प कर रहे थे उसने कराया संकल्प उस उसने ही बिगाड़ दिया ऐसे कौन है ना सारी बात उसी पर छोड़ते हो नहीं आधी बात उस पर आधी पर अपने पर ले रहे हैं यहाँ तो गड़बड़ कर रहे हैं ना आप अपने मतलब की बात होती है वो मैंने किया वो अपने में ठीक ठाक है जहां मतलब बिगड़ रहा तो क्या नहींश्वर नहीं कराया क्या इसको ऐसा बोले चालाकी है ये चालाकी को छोड़ो सब कुछ वही करा रहा है बात, तो गए, कराने -कराने बात कर दो फिर कहानी खत्म हो गई कोई प्रश्न नहीं उठेगा की क्या जरूरत है यह सब बात आ रहेगा मतलब अहंकार तुम्हारा तुम्हारा है अपना कर्तृत्व है तुमने माना ही नहीं सब कुछ वही करा रहा है सबके लिए कहा जा रहा है जिसके लिए कर्तृत्व उसको घर है फिर मन को मारो तुम कह तुम चाहते हो बुद्धि विवेक करे और तुम्हारे संकट की पूरी हो फिर सबसे पहले मन का नियंत्रण में रखो मन के कर्म सोने आप तेरा कुछ भी नहीं तो है कुछ भी नहीं है, वही करा रहा है फिर आपको परेशानी नहीं होगी वहां पर हर चीज में आपको आनंद आए परमात्मा ने ऐसे करा दिया परमात्मा ने वैसे करा दिया जो भी हो रहा है सब परमात्मा ने अच्छा के लिए करा रहा है ये सबका भला है चलो अपना भला नहीं जो भी घटना होती उसमें सबका भला है ऐसा सोचो ना सोच नहीं आ रही ना इसका मतलब अभी उद्य अरे वर्त श्रद्धा श्रद्धा वहां तो अंतरिया पत्थर सभ्य गिना दिया था कद वहां भी ऐसे सर्वत्र न्याय युजाम अपनी बुद्धि से यही न्याय को सर्वत्र जोड़ लेना पहाड़ कहीं टिक खड़े हैं और कहीं पहाड़ एकदम खिसक रहा कौन खिसका दिया उसको कौन खिसकने कहा उसको कोई है ना अंदर बैठा हुआ उस पहाड़ को तो खिसका रहा है भाग्य पहाड़ आगे पीछे वाले सब टिक खड़े हैं खिसक नहीं रहे हैं वो कोई एक खिसक गया हवाही से खिसक गया बात आ में एकदम बांधी से ऑटोमेटिक पीछे झील बन गई लंबी चोरी भी, भी है, है। लोग लो अपने आप छिस्का अप जैसे अपने आप अप खुल भी जाए फिर क्या होयंकर पानी आ जाएगा सारा सफा हो जाएगा सर के सर साफ हो जाएगा इतना डर लग गए चार दिन पहले हुआ ना सबको परेशान से 300 किलोमीटर दूरी पे पेरा पांडकेश्वर पहाड़ खिसकी और अलगनंदा पे बन गया जैसे झील बन गया अब कभी फट सकता है और भी खिसक जाए या फट जाए तब चाहिए सीमेंट का बांध तो नहीं बनी है ना और पानी का आवाज झील की जैसे ऊंचाई बढ़ते जा लंबा हो जाए फोर्स दबाव बढ़ेगी पानी तो अपने फट सकता है तो लोग यहाँ बोले तीन तीन चार ती साल मीटर यहाँ आएगा बोले तीन सौ किलोमीटर तो वहां कितनी होगी फिर सौ मीटर होगा इतना तो बुरा हाल होगा ये सब चीजें से हो रहा है ये ईश्वर की माया एक बार बहुत पहले से उन्नीस सौ अठहत्तर में उत्तरकाशी के पास बुद्धि नहीं थी उसमें इतना सा अनुभव नहीं था लोगों क्या कर दिया नीचे बम रख दिया बड़ा छोड़ दिया ढेर से पानी खट्टे है सारा उत्तर का पूरे पानी खट्टे। तब आई, ये, को सौंपा गया है सब काम भाई, आम आदमी मत करो ये सब अकल है नहीं लो तो बहुत नुकसान होरबो का नुकसान हो गया फिर आप क्या करते हो उसको डायनामेटर के छोटे छोटे ऊंचाई फुट पे रखेंगे पांच फुट फोड़ दिया उसे पानी कितनी निकल गई फिर पांच फुट रखा फिर तो पांच फुट रखा ऐसे करते करते करते तो धीरे धीरे धीरे झील को तब लगा तार पानी चल रही थी पिछले पंद्रह दिन से अब कम रहा है वो पानी निकल गया पूरा झील का धीरे धीरे फोड़ दिया मिट्टी दर पानी था भयंकर मिट्टी तो सारा, था उसके साथ धीरे धीरे धीरे अब तोड़ने भी तोड़ रहे हैं आप ऊपर रखा कहीं भगवान की लीला है आप सोच रहे कहीं हम तोड़ेंगे पूरे में क्राक हो जाए तो ये सब उसकी मर्गी है अब ठीक हो गया तो कहेंगे जय जयकार हो जाए बढ़िया मिल्ट्री वाले लोग हैं इन्हें है। क्रम से तोड़ा है अरे ईश्वर से क्रम से तोड़ता है सर्वृष्ट पृथ्वी आदि सभी में यही न्याय है ऐसा अपने आप बुद्धेश्वर में दीजिएगा उत्तर व्याग क्या नाम पर्यांरे केवल विज्ञान में भी सकल पर्यायों में जो वहां पर आया हुआ जो ब्रजाषण में अंतरिया ब्राह्मण में जितनी पर्याय गिनती की सभी में इसको कर लेना चाहिए प्रवृत्ति जाते सर्वेश्वर अधिन वचनात्म दे देखो प्रवृत्ति समूह सब कुछ प्रवृत्ति सर्वेश्वर के अधीन है किसे वचनांतर उदाहरण दे रहे हैं दुर्योधन वचन जाना धर्मम न चमे प्रवृत्तिर धर्मम न चमे केना पि देवे नृदय स्थित न यथा करोमि साहब कह रहा है क्योंकि पढ़ाते भी द्रोणाचार्य जी से ना उसी में पढ़ा है को जहां पढ़ा है। और ये तो है नहीं ना अलग कक्षा लगी थी पांडवों के लिए और ध्राष्ट्र के पुत्रों के अलग कक्षाएं लग रही थी ऐसी बात तो है एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ रहे थे सभी एक ही बात को सुने हैं न इसे कदम जाना में धर्म और अधर्म की पढ़ाई तो जो पढ़ा है, तो है वही मैं भी पढ़ा होता मुझे भी सारा पता है धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे सब अच्छी तरह से मान लेकिन जाना मैं धर्म इन धर्म मेरी प्रवृत्ति होती में धर्म नचने निवृत्ति मैं अधर्म भी जानता हूं फिर उससे मेरी निवृत्ति मेरी की अज्ञान से मैं अधर्म प्रवृत्ति हो रहा हूं नहीं इसका मतलब स्वीकार कर रहा है मैं जान बूझ करता हूँ जान बो मार लोग बगल में बैठे बैठे मार दिया जान बुझे जान वैसे लग गया हाथ खुजला हाथ लग गया तो बात अलग चीज है जान के मारने का अलग चीज होता है ना जान बूझ के करना पहले मैं जान बूझ धर्म करता हूँ क्यों बात जानते हुए निवृत्तना होने का मतलब क्या जानते हुए कर रहे हो क्यों कर रहे हो तो भाई कहते मैं कर रहा हूं कह रहे के लिए वास्तव में केनापी पी देवे ने हृदय कोई ऐसा दीप शक्ति है ये हृदय में बैठा हुआ है यथा नियुक्त वो जैसा मुझे नियुक्त कर रहा है तथा करोगी वैसे वैसे मैं करे जा रहा हूँ जैसा जैसा वो करा रहा है वैसे वैसे मैं कर रहा मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा उसका मुझे देवी सिद्ध हो रहा है उर्वर लग रहा है अपनी मर्जी से करवा लगता है उतरार्थ से कह रहा है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं करू ये तो कोई शक्ति अंदर बैठा है जो मुझसे करा तब गोर कहता है, है। निकुछ निकुछ निकुछ निकुछ निकुछ। हाँ? और क्या मैं नहीं हूँ तो हाँ करोगी है इसलिए मैं कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको नियुक्त कर दिया पानी लाओ आप क्या करोगे परोमी करोगे मैं पानी ला रहा कहोगे नहीं क्या करोगे व्यवहार तो यही होगी नियुक्त मैंने किया इन लाकौन रहेगा आप कर रहे होगे ना तो फिर करने का जो क्रय कोण कर रहा है तो यही तो कह गा गा मैं कर रहा हूं उन्होंने कहा इसलिए मैं कर रहा यही होता है व्यवहार यही है किसके कहने पर कोई कर रहा है आपने मर्जी से करना लग किसे दूसरे के कहने पर करना भी करना ही तो है एक दोनों का फल में अंतर होगा अपने मर्जी से करोगे पूरा फल आपको भोगना पड़ता है दूसरे के कहने पर कर रहे हो तो सोच समझ के करना पड़ता कर है दूसरा कौन कह रहा ये देखना पड़ेगा सबसे पहली बात और कहने वाला आप पुरुष है कि अनाप पुरुष अत्यंत विश्वास और श्रद्धा योग्य या नहीं है आपके हित तो को चाहने वाला है या नहीं है देखिए अपने स्वार्थ के लिए आपको बलि का बकरा बनाना है सब समझना पड़ता है तब करना पड़ेगा यदि प्रेरणा देने वाला आपसे पाप कर्म कराने के लिए प्रेरणा दे रहा है तो उसमें करना कोई जरूरी नहीं है आपने निवृत्त हो सकते बहाना करके टाल भी सकते हैं कैसी मना कर सकते हैं यदि गुरु आदि नहीं है दूसरा है तो साफ मना कर सकते हैं और बड़े लोग हो तो बहाना बना करके टाल सकते हैं लेकिन जरूरी है पाप करें विवेकपूर्वक कार्य करना इसलिए यहां पर भी क्या हो रहा है वो तो प्रवृत्त कर दिया तुम्हारा विवेक कहाँ गया करो भी कह रहा है ना प्रेरणा मिली पाप करने को लेकिन पाप पाप करें कोई जरूरी नहीं है करते कर्तृत्व आप अपने पास मान रहे हो कर्तव्य अपने तो पास मान रहे हो तो करते है विवेक क्यों नहीं कर रहे हो विवेक भी करो पर्वत अधर्मकारी मत करो लेकिन यही विलक्षण यही है मोहचाल इसी का मोह एक तरफ कह रहा है किसी ने प्रेरणा दे रहा है मेरे घर में बैठ कर वो जैसे प्रेरणा दे रहा मैं वैसे कर रहा हूँ लेकिन तुम कर रहे हो ना वो करा रहे हो वो जैसे करा रहे वैसे हो रहा है यहाँ ऐसे कहो ना वो जैसे करा रहे वैसे मैं कर रहा हूं ये क्यों इसका कर्तृत्व है यही मोह वो जैसे करा रहे अंदर तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे अन्य को का प्राप्त करने की वजह से भगवान प्रेरणा दे रहे ना प्रेरणा आपको पाप करने क्यों देंगे भगवान आदर में प्रवृत्त क्यों करा रहे हैं दुर्योधन को उसके पिछड़े जन्म कर्म है वासनाएं हैं, उसके अनुसार है। ही उसको प्रेरणा पहले बोल चुके हैं बुद्धिस्त वासनाओं को लेकर के ही प्रेरणा दिया जाता है ईश्वर के द्वारा तो आपके अपनी कर्म वासनाओं के आपके अपने कर्मफल भोग के लिए परमात्मा आपको आदर में प्रवृत्त करा रहा है तो आपका कर्तव्य क्या है उस समय में वे पूर्वक उस वासनाओं को काट काट करके आदरण मत करो में है ही है तुम्हारे अंदर फिर उस वासना के कारण से प्राप्त जो प्रयुक्त प्रेरणा जो मिली है की उसको हम काट भी सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहा है यही दोष है कर्तव्य मोह वसा तो कर नहीं पा रहा है और बचाव के लिए कह दे रहा है के ना पि देवे ने बचाव के लिए आदमी है इसे फिर आगे तक करोगी और प्रयुक्त है वो हम कर रहे हैं तो प्रयुक्ति के कर रहे हो तो क्यों तुम्हारे गलत कर्मों का फलस्वरूप होता गलत वासनाओं का फलस्वरूप होता तुम्हारे अधर्म के लिए प्रवृत्ति प्राप्त हो रही हो उस प्रवृत्ति को काठनी क्षमता भी तो आप ज्ञान दिया है यही पुरुषार्थ यही कर्तृत्व है था था। तो पुरुषार्थ है कर्तृत्व ही त्याग दिया आपने फिर तो पुरुषार्थ खत्म फिर तो आपको करें फिर तो करने वाली बात नहीं आएगा ना करो में बात नहीं आएगा प्रवृत्ति नवृत्ति पुरुष प्रयत्न व्यर्थ। देखो आपका सब कुछ प्रवृत्ति ईश्वर के अधीन है फिर तो पुरुष जो जो प्रयत्न पुरुषार्थ है वो तो व्यर्थ ही है वे मतलब हम लोग जो है पागल होकर दौड़े जा रहे हैं धर्मवर्ध का मोक्ष के चक्कर में इत्या संघ पुरुष प्रत्यक्ष रूपमित स्वरूप क्योंकि पुरुष प्रेत्र में क्या है ये है क्या अब घट हिला घट का हिलना क्या है? पहले बोल चुके हैं तंतु का हिलने से पट हिल रहा तंतु का हिलने से पट हिल रहा कि उपादान से भिन्न कोई कार्य तो है नहीं उपादन कारण में जीव का इसे जो यहां हो रहा है इसके पीछे उपादन कारण में भी होना मानना पड़ेगा कार्य में होता दिखेगा तो कारण में भी उचित होता हुआ इसे ईश्वर रूपे नो भी मान लो तो कहानी का तो हो जाता है फिर पुरुषाद से पीछे नहीं हट गया वह भी ईश्वर रूपये यही तो अर्जुन ने देखा कि इस विराट स्वर में क्या देखा अर्जुन ने वो भीष वगैरह दांतों में फंस रहे हैं मर गए हैं सारे ऐसा मरे हुए देखा उसने भगवान को विराट स्वर के दांत में चवाए जा रहे हैं अशोत्था में फसा है वो फसा, है। वो, कौन फसा है। वो कौन फसा है अलग अलग, अलग, अलग लोग सब खाए जा रहे हैं इसे दिखाई दे रहे तब उसको समझ में आई ओहो हम जरा मैं मारूंगा ये तो पहले देशर मार चुका है मैं जो कि निमित्त मात्र का ही भगवान निमित्त मात्र भव सबा तुम तो निमित्त मात्र हो हमने कर दिया काम पूरा अब उसको जो तो है न साकार रुप तो में देना है सूक्ष्म रूपे ना मैंने कर दिया है स्थूल रूप में तुम्हें, तुम्हें उसको संपादन करना है जैसे इंजीनियर लोग क्या है सूक्ष्म रूप बना दिए मकान इंजीनियर लोग तो मकान बना देते हैं वो सब नक्शा बना दिया ड्राइंग बन गया उनके खोपड़ी में सारी चीज है उन बना दे सारा बिजली के तारों की नक्शा पाइपों की नक्शा सब अलग अलग दे देते वो बिजली वालों के लिए अलग नक्शा दे बना देते केवल बिजली की वजह से दिखा देता और पाइप दे, वालों के लिए पानी के पाइप वालों अलग नक्शा देंगे टॉयलेट बाथरूम वालों के लाइन वालों के लिए अलग नक्शा बना देंगे तो उसी चीज मैंने उनकी दिमाग में सारी चीजें सारे बन गए सूक्ष्म रूप में न नहीं स्टूल रूप में कौन कर रहा है इंजीनियर करेगा क्या इंजीनियर तो करता है दूसरा आदमी कर रहा करने वाले बुद्धि लगाना पड़ता है क्या ज्यादा नहीं वो तो जैसे दिखाया वैसे बराबर उसकी बुद्धि इतना ध्यान देना पड़ता उसमें दिखा दे ढाल यू हो निशाना दे दे ढाल ऐसा हो इधर हो बुद्धि तो इतना देना है उसको ढाल यू ना कर देगा इतनी बुद्धि लगानी है वाले को इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी अब अर्जुन जो है वह कर्ण पर बाढ़ गुद्धि कियापादन करने के लिए थोड़ी बुद्धि से काम चलता है थोड़ी बहुत बुद्धि वहां की लेकिन अपेक्षित है नहीं है ऐसी बात तीसरे कहते भाई नुषकारेणा इतम माशंक्यता यद ईशपुर सेवर्त प्रयत्न भी ईश्वरूपी है मनुपाल से भिन्न न होने से वो जो प्रयत्न है वो भी ईश्वर ईश्वरूपी है नागपुरे पूर्व कहता है अरे के फिर कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया रव्याशंक्यता ऐसी आशंका न करें यदा ईश पुषकार सेवर्त है क्योंकि वह ईश्वर ही पुरुषार्थ रूप भी सारा जगत ही उस ब्रह्म का विवर्त है सारा जगत ही ब्रह्म का विवर्त है, पुरुषार्थ भी ब्रह्म का तो है वो अलग कहा से होगा जैसे पुरुषार्थ भी ईश्वर का ही विवर्त है जो सब कुछ उसका विवर्त है तो पुरुषार्थ भी उसके विवर्थ होने गिनाते हैं जैसे शरीर का विवर्त को लेकर आप व्यवहार कर रहे हो तो पुरुषार्थ को भी को लेकर व्यवहार क्यों नहीं करना चाहते ईश्वरी करा रहा है तो मेरे को क्या करने की जरूरत है आप जब सब कुछ ईश्वरी करा रहा है ईश्वर का भी व्यर्थ हो रहा है तो आपका जीना भी ईश्वर का वर्त है आपका मरना भी ईश्वर का वर्त है आपका पुरुषार्थ भी ईश्वर का वर्त है आपका करना भी ईश्वर के वर्थ आपका न करना भी ईश्वर के वर्थ सब कुछ ईश्वर का भी वर्त है लेकिन इससे केवल के अपने कर्तृत्व अभिमान के वैसे अगर पुण्य पाप लगता है तो कुछ सुख प्राप्त है तो सब उसी का भी वर्त वही उसी से चल रहा है सारा चीज तो चाहे बटन माफ कर सकता है क्या कर लो बैठे बैठे मर जाओगे है नहीं? तो रिमोट तो उसी के हाथ में है ना आप बैठे सुन रहे हैं हमने एक महात्मा को देखा बैठे बैठे प्रवचन दे रहा है बढ़िया बोल रहा है बोलते हैं बोलते खत्म बोलते हैं बोलते हैं हैं। एक डकार से हल्की से कुछ आई वही किसी का सोडशी में प्रवचन दे रहा था वो खुद की सोरशी की तैयारी कर गया मैंने का देखा अब अब जिसकी सोरशी का प्रवचन हो रहा है अब उसे भंडारा कैसे खाएंगे हम भंडारे देखी रह गई पहले उसकी उसको ले गया लोग डाल कर गया आए फिर समापन समारोह बड़ा संक्षिप्त करना पड़ा डेढ़ घंटा तो उसमें चला गया उसको ले जाके डालने में डाल के आए अब निसकी छोरशी थी उसकी तो लौट गया ने, सारा प्रोग्राम बिगड़ ही गया बारह बजे तक तो समाप्त तो होता हो बेचारा साढ़े को चला गया अब साढ़े ग्यारह को खत्म हुए प्रवचन जैसे जैसे उसका नंबर लास्ट उस खतम, तो उसका में लगी थी वो साढ़े ग्यारह बजे उसका खत्म था उसके बाद अध्यक्ष का प्रवचन हो था इसी से वो खत्म होगा और उसके बाद तैयारी करते पढ़ते लेते ले जाते ले, सब दो बज गया आते आते लौट के दो बजे तक हम लोग लौट पाए कि दो बजे के बाद समापन करना है फिर सब बैठे प्रवचन करता सब अध्यक्ष ही अपने प्रवचन में दो मिनटों खट खत्म किया खत्म करते तब भी ढाई बज गया ढाई बजे पंग सुरेली साढ़े तीन बजे मुझसे निकले हाँ चक्कर फंस ऐसे भी घटनाएं घटते हैं पता लगता है देखो ईश्वर की कितनी माया है हम अपने अभिमान कर रहे हैं प्रवचन दे रहे हैं ये सोचिए हम अभी और सौ साल जिएंगे पक्का। बोल रहा है धड़ल धड़ल से और तो अगला मिनट चल आ गया एक व्यक्ति ने ऐसे बोला अपने प्रवचनों में कुछ लोगों ने अफवाह उठा दिया अब इनका उत्तराधिकारी को बिठाया जाए बुड्ढे हो गए महात्मा जी महान जी अब इनके उत्तराधिकारी बिठाया जा रहे वार्षिक उत्सव आया जब उस प्रवचन में बोलाओ मान ये जो अफवाह चल रहे हैं बिल्कुल गलत है हम पूरे सौ साल जी उससे पहले मरने वाले नहीं है गारंटी से इसे उससे पहले कोई अफवाह उड़ाने की जरूरत नहीं है कोई उत्तराधि अपने आप को बनने की कल्पना करने की जरूरत नहीं है साफ हो गया और छह महीने के बाद बेचारी की हालत खराब हो तब पता चला उसको सौ साल सोच रहे थे अगला एक साल भी जीना मुश्किल हो रहा है इसी घटनाएं घटते है, हैं तो उससे स्वीकार करना चाहिए अपने में अभिमान नहीं करना इसीलिए ये मान के चलो अब पंचदशी भी पूरा है ये पाठ भी पूरा होगा कि नहीं होगा कोई भरोसा चल रहा है तो चल रहा है गाड़ी ऐसा हो गया जितनी जितने दिन चले तो चली जब तक तो तो चल रही तो चल रही है कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं निमित्त बना दिया पहले ऐसे ही भगवान ने मिटाने के लिए क्या निमित्त बना दिया इस शरीर में डायबिटीज बना दिया कह के भाई तेरे का से बना देता तो पहले से तो चिंता मत कर जब चाहो तो याद उसको बढ़ा के खत्म कर दे तो के खत्म कर मेरी मर्जी है मर तो देगा इस उपाधि को एक तो एकदम घटा करके सुना देगा छुट्टी कर देगा दो मेको अब उस दिन का इंतजार है तो जितनी हो जाए हो जाए इसीलिए कहती यहाँ पर जो है ये जो पुरुषार्थ जो हो रहा है ना ये भी ईश्वर रूपये ही है उसी ईश्वर का भी वर्त अपना कुछ उसके मर्जी सब करा रहा है क्योंकि सब कुछ उस ईश्वर की ही प्रेरणा से मान लेंगे तो सारी समस्या ये पुरुषार्थ भी हो रहा है मैं कर रहा हूं भावना भी ये भी उसी कर देंगे इसे भी कई भला है अपनी भी भला होगा क्या पता हम सोच रहे वहां हमारा भला ज्यादा है ईश्वर सोच रहे हैं नहीं वहां तेरा भला ज्यादा खराब है यहां ज्यादा अच्छा है इसलिए उन्होंने यहां पड़ता है कि मन की अपने बुद्धि का अपना अपना विचार होता है ना शुद्र बुद्धि सोचता है वह यहाँ अच्छा है ईश्वर सोचता है तुम्हारे लिए कहा अच्छा है वहां तुम गोरखेंगे अभी व्यवस्था का मान लेते हैं फिर तो अपने समस्या खत्म हो गई आपका शुद्ध खत्म हो गया सारा उसकी मर्जी है वो तो पुरुषार्थ भी उसी की ये मुख्य पॉइंट जो पुरुषाथोर कोपि का वर्तकार प्रयोजन नषप्रेत्र ईश्वर भ्रामती प्रति मंत्रिया प्रेरणा वृथा सैत मंत्रे कहामती भ्रामती ये सब बात गलत हो जाएगी प्रेरणाधिर खुद ही वो हो गया ना फिर प्रेरणा कहां रह गया प्रेरी प्रेरक भाव खत्म जब खुद ही पुरुषार्थ पुरुषार्थ्य है फिर प्रेरी प्रेरक भाव प्रेर कहाँ रह गया वो सुंदर पूर्व पक्ष है अंतरया प्रेरण वृथाश तदबोधे स्वात्म असंगत्व ज्ञानरक्षण फल से सब्तात्मयोधकर तीसरे सारी बात कही ईश्वर का ईवर सदगोच है एक दिन समझ में आ जाएगा तुम्हारा अपना अंतर खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा वास्तव में ईश्वर असंग है अतवी का विव्रताकार मैं भी असंग हूं स्थापित कर दूंगा ईश्वर का विवर्त रूप आप भी है अतयव आप भी क्या हो गए असंख सिद्ध हो जाएंगे यही स्थापना करने के लिए सारी बात कही जा रही तद बोधे बोध द्वारा स्वात्व में असंगत्व रूपा ज्ञान लक्षण फल से ज्ञान रूपी फल का होने से दर्शी चर्चा व्यर्थ नहीं है परिहरदी ईदृग बोधेनेश्वर से प्रवृत्तिर्मवता तथा ईश्वस्तनी ईदबोधे बोधेना इस प्रकार का ज्ञान से ईश से ईश्वर में पुरुषार्थ रूपेण अध्यवस्थान ज्ञान पुरुषार्थाध्याण पुर्षा, उसकी अध्यवसान का उसकी स्थिति का ज्ञान के द्वारा आपके जो प्रवृत्ति है अंतर्याम रूपेण जो प्रेरणा है परमात्मा का अंतर्याम रूपेण प्रेरणा दे रहा है किसको खुद के परिणाम को खुद में प्रेरित हो गया परिणाम रूपेण क्या हो गया प्रेरिया और परिणाम रूप प्रेरक बन गया अत स्वयं भी इसे विवर्त कहा जा रहा है वास्तविक परिणाम नहीं है विवर्त क्या होता है विवर्त में क्या हो रहा है सुसुर के बिना परिणाम होता हुआ दिखाई देता है ईश्वर के ईश्वरत रहते हुए जीव और जीव के वासना विज्ञान में कोश हो उसमें अभिमान हुआ प्रवृत्ति हो रही सब कुछ हो रहा है इसे ईश्वर की ईश्वर अपना है को प्रेरक बना हुआ है बना हुआ रहते हुए स्व विवर्त रूप विज्ञान कोष रूपेणा विमान जीवादि जी रूपेणा तवृति आदि रूपेणा रूपेण विवर्त होने पर भी वो सारा समूह क्या है प्रेरी कोटि में है तो तो सर्वाग हो रहा है इसे पुरुषार्थ आप त्याग ये नहीं कह रहे हैं ईश्वर तो विवर्त होते हुए आपका अपना भी कर्तव्य है वह आपका अपना पुरुषार्थ है वो आपको पूरा करके जाना है ईश्वर की प्रेरणा से ही द्वारा होते जाना बारह बताते हैं इस बात को शिवानंदी महाराज कहते थे wood and carrying water before enlightenment and after enlightenment. पहले भी हम लकड़ी काट के जंगल से ला जब दो तो सबका ऑर्डर था आश्रम पहले जमाने में चूल्हा उल्ला गैस वैस कुछ था नहीं 1930 सौ की बात है जब शिवान जी महाराज यहाँ आश्रम शुरू किए थे 28 28 अट्ठाईस अट्ठाईस थे उसके बाद छह सौ साल हमारे खरीद इस पर आ गए थे जब दवाई दवा बांटे लग गए डॉक्टर थे करुणामयी भावना संतोष है वगैरह ट्रस्टों ने विरोध कर दिया कहे कि क्या कर रहे हो पर मंडप ये सब नहीं चलेगा तो नहीं ठीक है रोज पर आके यहाँ बैठ गए किस कारण जहाँ बैठे हुए कुठियाँ बन गई सब कुछ, गया। कुछ, गया। कुछ, गया। कुछ गया। होते गया गुरुदेव कुटीर बनी बड़ा आसंभ होते लेकिन जब शुरू में गया तो कुछ नहीं था तो ऊपर ऊपर जाते जंगल पहाड़ों पर तो गंगाधर पर जंगल नहीं जाना है नहीं करना सोच सौ पहाड़ चढ़ते थे वहां से लकड़ी काट के लाते थे जो आज पोस्ट ऑफिस है ना वहाँ पोस्ट वही रसोई कर था लकड़ी ला के वहां पटकते थे फिर गंगा जी नहाने जाते थे तो वहाँ से एक बाल्टी पानी लाते थे वहां एक टी बनी हुई थी वो टैंकी में पानी डालते पसंद चॉपिंग बुट कैरिंग वाटर लकड़ी काट के लाना पानी धोना ये दोनों काम ब्रह्म साक्षात्कार से पहले भी करता था बांध भी पहले भी है लेकिन अंतर क्या है बिफोर आई वॉज ड्री एंड नाउ इट इज है पहले मैं कर रहा था और अब हो रहा है कितनी बड़ी बात और कुछ बात वही है अब भी लकड़ी काट रहा हूं अब भी लकड़ी काटने काम हो रहा है जड होने काम अब भी हो रहा है पहले भी हो रहा था अब भी हो रहा अंतर मैं कर रहा हूं कर था और अब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है हम कुछ कर नहीं रहे और अब अब अभोक्तृत्व शरीर से होता हुआ दिखाई देगा ऐसे महान संत इसलिए आज उनके समाधिक बैठ जाओ करंट सबको भाव होता है नहीं नहीं, नहीं इधर के यहाँ के समाज में देखिए पता चलेगा तो लगता है कुछ चीज तो है महसूस होता दिन में जाना दोपहर भेट भड़क का नहीं होता है ना कोई नहीं कोई नहीं रहता उस समय जाइए कान शांत बैठिए तो लगेगा पहले कई बार हम लोग तो कैलाश करते तो कई बार जाते अब स्थिति अब है कि अब जरूरत ही नहीं रहेगी जहाँ बैठे है वहा वो नहीं आते तो फिर जाना पड़ता है जहां बैठे हैं यही बदनाथ दिखाएंगे पर बदनाथ जाने की जरूरत है ये मतलब पागल है क्यों भागेंगे आवाम <laughs> बंद करो सब कुछ दिखाई दे रहा है आने का है जाना तो पड़ेगा क्यों तो नहीं जाए जाओ मैं कहा मना कर रहा हूँ प्रसाद करो साथ ही तो कह रहा हूँ चाहिए वहां बैठिए आनंद लीजिए उसका अनुभव कीजिए जाना चाहिए मना थोड़ी कर रहा है तो कह रहा है कि पुरुषार्थ को त्यागना नहीं पुरुषार्थ बस उसके अभिमान में अंतर कर दो मैं कर रहा हूं छोड़ करके पुरुषार्थ को हो रहा है समझो होता हुआ को रोकने कोई भी कोशिश नहीं करना रोकना भी कर्तृत्व हो होने देना है। जो हो रहा है वो रहा है ठीक है ईद्री बोले ईश्वर लाभ क्या है ईश्वर की असंगत्व सिद्धि हो गई ईश्वर के असंगत सिद्धि होने से अपने में भी असंगत्व सिद्ध हो गया ये ईश्वर का भी हम है ना विज्ञान में विज्ञान में कौश उसका विवर्ध है उसके विवर्त विज्ञान में कौशन कर्तृल में हो अभिमान पूर्वी का कैसे अंतरण को लेकर ये जब ईश्वर असंग हो जाएगा तभी तो वर्तृभूता आप भी असंसित हो जाएंगे ये सबसे बड़ा लाभ है स्वात्म तो असंगत्व जनी अपने में भी असंगत्व की बुद्धि पैदा हो जाएगा इस लाभ के लिए इस तरह की व्याख्या की जा रही है बोधने ईदृबोधनी ईशकारादेण अवस्थान प्रवृत्ति से क्या लाभ होगा हो, तावता मुक्तिरि ऋषिका तो मुक्ति अपने असंग स्वरूप मुक्तिना जो अभिमान हट जाए कर्तृत्व तो भोक्तृत्व हट जाए और असंगत संग के कारण से कर्तृत्व तो भोक्तृत्व है इस शरीर आदि के साथ जो संग है इसी वजह से कर्तृत्व तो भोक्तृत्व है और असंगत ऋषि हो जाए तो स्वर्व स्मृति होने का मतलब क्या असंगत तो स्वर्ग का स्मृति आ जाए इसी का नाम मुक्ति तो है असंगतावता मुक्ति क्या दय स्मृतयस्त श्रुति स्मृति माच्येस्वर भाषित्रीत्याहो हृदय स्मृदय सारी श्रुतियां और सारी समृद्धियां यही बात कहती है असंगो पुरुष असंगशस्त्रेण दृढ़ इसलिए कहा एकमात्र साधन इस संसार वृक्ष का छेदन करने का असंग शक्ति श्रा है। किसी के प्रति विसंग संग नहीं आसक्ति नहीं होनी है। लोग आतंक तो तो तो महाराजा प्यार नहीं करते क्या प्यार करो समझ किस से अबड़े नहीं करते बड़े कठोर है कोई संशय नहीं बाहर से कठोर और कठोर बाहर से रहना ही पड़ता साधु कैसे रहना बाहर से मुलायम हो जाएंगे तो बस गए भैंस गई पानी में ये <laughs> <laughs> तो साधु दया दया करते रहेगा दया करते कर दो भी तो गृहस्थी हो जाए जैसे हम कहते कई बार साधु के लिए तो लगभग दया पापस्य मूल हम गृहस्थी दया धर्म से मूल हम है दया धर्म का मूल है इन संन्यासी साधु महात्मा गिर है दया पाप कम हो जाए दया करोगे पाप हो किसी पर भी दया नहीं करना कठोरता पूर्व उधार करना निष्पक्ष बाप कोई अपराध कोई पराया, नहीं। सब बराबर रहना करो तो नहीं तो जाओ नहीं मानना नहीं मानना आश्रम का हित सर्वोपरि है हमारा हित ही सर्वोपरि है यानी कि हमारे सेवा हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी और सर पे नहीं हो अपने हाथ में भगवान इतना अभी भी, भी दम दे रखा है सब कुछ कर सकता क्या छोड़ते किसी के अठीन होने हम इसलिए किसी को नहीं मानती करो एक बात कई लोगों को बोले नहीं उसको अनुमति दे दो दया कर दो छोड़ दो कोई बात नहीं करने दो मैंने कहा बिल्कुल चाय वो गाली दे चाहे जाकर बदनाम करें माना पानी उसने करवा लाभा लाभा हो जो है हमारा क्या रहा हम तो ना हमें क्या बिगड़ता है आकाश पर थुक थुकोगे तो आकाश को कुछ नहीं बिगड़ता अपने खोपड़ी पर आए एक दिन व्योम दक्षिणा मूर्त अपने आप को तो व्योम आपको परीक्षण मान देगा वसंत भाव में रहोगे तो मान भी नहीं छुएगा अपमान नहीं छुएगा आप मान और से दोनों से दूर रहोगे पंडित कार्य कहते हैं अपमानंच पुरुष कृत्य मानं च पृष्ठतः हमेशा साधु को अपमान का स्वागत करना चाहिए सम्मान को देखना भी नहीं चाहिए आ गया जाए नहीं तो सम्मान का फिर में फंस जाओगे बहुत सारे लोग है कोई आया हो माला पहनावे देखते दे रहते कौन आएगा आज तो कोई नहीं आया सबसे माला कोई पहनाया ही नहीं कोई तिलकी नहीं कर कई लोग तो में नियम ही बना लिए इसीलिए रोज आश्रम में रहने सभी को आना पड़ेगा सवेरे सात बजे फूल चढ़ाना पड़ेगा तो नहीं चढ़ाएगा उसको चिपाओ आश्रम से निकाल दो सवेरे आके पूजा करना पड़ेगा आगे छोड़ी अब एक दिन की कोई पूजा कर नहीं है तो उनका भोजन भी नहीं खाया जाएगा धूल भी नहीं जाएगा पानी भी नहीं जाएगा हमने एक बात तो था मंडेश्वर जी थे वो कहीं का नाम क्या लेना उनका तो कह रहे थे मैंने कहा आप दो महीना यहाँ रहिए ना हरिद्वार में नहीं रह जाए हम लोग हैं सेवा करेंगे बिल्कुल अब तो स्वास्थ्य हो जाएगा अब भागते रहते और पूरी देते हैं चतुर्मा दो महीने रहकर देखा जाएगा चतुर्मा के बहाने रह गए लेकिन रह गए हमने देखा ये तो उल्टा काम हो गया ये स्वस्थ क्या जा हो जाए तो मरी जाएंगे लग रहा पंद्रह दिन के अंदर उनके ब्लड प्रेशर इतने हाई हो गया कंट्रोल से ये क्या हो गया और इधर उधर देखते रहते हमारी बैठा नहीं जा रहा एक मिनट में उनको देखेंगे कमरे के बाहर देखेंगे खिड़की से देखेंगे दरवाजा खोल के आए बाहर देखेंगे कोई आ रहा है क्या मैंने तो पागल हो जाए तो मर जाएंगे उल्टा पागल में लगेंगे हमने गलती कराई उनको रोक करके अब भगवान भी हमने हमारी बात सुनी मेरा भगवान बताओ ये क्या हो रहा है ये गड़बड़ हो रहा है स्वस्थ होना तो दूर की बात पित्रे में विदेश से टेलीफोन आया फोन, -फोन कॉल आया आपका बहुत याद कर रहे आपका आना जरूरी तुतकाल आई है महाराजी ने हम जा रहे हैं महाराज जाओ <laughs> है। ये गड़बड़ ना हो जाए जाओ वही तुम स्वस्थ रहोगे वहां गए सारा ठीक होगा चढ़ते चढ़ते सारा स्वस्थ चलिए हाँ करके हम लोगों ने जाओ करके टैक्सी आया चढ़ने से पहले लगभग ठीक हो गया दिल्ली पाँच से पाँच से नाइन्टी परसेंट थी प्लेन चढ़ गया तो बिल्कुल मस्त सो गए प्लेन जैसा तो बता रहा था प्लेन में आराम से सो रहे यहाँ तो एक सेकंड नहीं सो रहे थे हाई ब्लड प्रशर ये खराब आदत है मान के रोज पूजा करने वाले आना चाहिए भगत जगत तो आना चाहिए उनका बैठे ये है वो करना जरूरी है नहीं होगा एक दिन भी तो गड़बड़ इसलिए शास्त्र कारण यह था अपमान पुरस्कृत मानन आर साधक तभी साधु तो इसे था श्रुति स्मृति ममर भगवान क्या करे ये श्रुति और स्मृति क्या है ये मुझ्वर की आज्ञा समझो ममय वाज्य ईश्वर भाषित ईश्वर के द्वारा कथित है स्मृतियों में कहा गया है कि आसंगप्त्त आसंगप्त्त की जो स्मृति हो जाए वो स्मृति दृढ़ हो जाए विस्मृति ना हो वही मुक्ति है। इसके लिए अंतर्यामी का चर्चा हुआ है भ्रामेण स्वर भूताने की चर्चा जो हुई है आपकी शुरुपता, असंग स्वरूपता असंग स्वरूपता का स्मृति कराने के लिए श्लोक आय कितना बतायात्पर्य इस श्लोक